अपमान अपमानता होथ सचित मनोर कथ दुखा उधर दान पंके सूब कुकुंजरो सहायम सत्तिम सरम साधु विहारिधीर अभी भूया सब परेशयानी चेयते तमनो सतीमा नोचे लेथ नृपक सहाय सी चरम साधु विहारिधीर राजया एको चरे मातंग कोचरे मतंग रेवन गो एक चरित से निबले सहयता एककैरा अपो स सुको मातंगरजेबन गो सुखम यजरा शीलम सुखा सद्धा पति सुखो पंजा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 जो अणु में असीम की झलक पाले वही बुद्धिमान है क्षुद्र में जिसे क्षुद्रता न दिखाई पड़े क्षुद्र में भी उसे देख ले जो सर्वात्मा है वही बुद्धिमान है जीवन के सत्य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 और एक दिन तालाब की कीचड़ में फंस गया बुढ़ापे ने उसे इतना दुर्बल कर दिया था कि वो कीचड़ से अपने को निकाल ना पाए उसने बहुत प्रयास की लेकिन कीचड़ से अपने को निकाल सका सो निकाल सका राजा के सेवकों ने भी बहुत चेष्टा की पर सब असफल गया उस प्रसिद्ध हाथी के ऐसी दुर्दशा देश सभी दुखी हुए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 शायद आदमी हाथियों को समझदार भी कहता है क्योंकि दोनों की समझदारी मिलती जुलती होती एक सी होती समझदार कहो या ना समझ मगर दोनों में कुछ बात एक सी होती हाथी को कभी नहाते देखा जब वो नहा लेता है तालाब में और बाहर निकलता है तो अपनी सूर से धूल को अपने ऊपर फेंक के घर आ जाता है बड़ा आदमी जैसा है नहा भी लिए किसी बूलचूक से तो उनका चित्त नहीं मानता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 अगर जल्दी निकल आओ तो स्वर्ग अगर अभी निकलाओ तो अच्छा इंतजाम कर देंगे स्वर्ग में मगर ना लोभ का कोई परिणाम होता है ना भय का कोई परिणाम होता है और सुनते सुनते तुम इन बातों के आदि हो गए हो अब ना तुम्हें स्वर्ग की चिंता है ना तुम्हें नरक का कोई भय है अब तुम कहते जब हो जब होगा तब होगा अब हम जानते हमसे तुम तो निकलते नहीं बनता इस कीचड़ से तुम्हारे भय और तुम्हारे लोभ तुम समझो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 लोग उससे पूछते थे आप हंसते क्यों हैं हर बात में हंसते क्यों हुए थे वह कहता इसलिए हंसता हूं कि कोई भी यहां फंसा नहीं है और सभी को ये ख्याल है कि लोग फंसे कीचड़ है नहीं और लोग फंसे मान्यता तुमने देखा धन तुम्हें पकड़े हुए धन तुम्हें पकड़ता नहीं तुम धन को क्या खाक पकड़ोगे कैसे पकड़ोगे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 सचित दुग्गा सचिन्मनुरखुत्थान पंके सत्तो व कुंजरो, सचे सौवकुंजरो निपंकम सहायम सहाय चरम साधु विहार सव्वानी चरे तेन तमत्तो सतीमा नोचे विहाराधीभ्युसान सतीेलभेथथथथथथथ सहायम सहाय चर साधु विहार विहारधी राजम विजित पहाय एककोचरे मतंग रगो एक चरत सेथिवालेता एक चे नचा पापा कैरा अपोसु मुक्को मातरंग रेव नागो सुखम यील सुखा श्रद्धा पतिथा सुखो पंजा पटी लाभो पापनमक सुख्रदुह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 धर्म संगीत है धर्म गीत है रसो वैसा धर्म तो रस है मूल रस है बुद्ध का ये वचन सुनो स्मृतिवान और प्रसन्न होकर स्मृतिवान ताकि बुद्ध में जो तुम्हारी तरफ बह रहा है वो चूक ना जाए और प्रसन्न होकर क्योंकि प्रसन्न होकर तुम्हारे प्राण नाचेंगे और तुमको दूर करे साथ हो जाए फिर कोई बाधाएं ना माने हजार बाधाएं हो तो उनका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 तो पाप से बचे शील में संलग्न हो श्रद्धा को जगाए वही श्रद्धा अंत में ज्ञान बन जाती यही महासुख है बुद्ध कहते हैं स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना सुख है सुखम याव जरा शीलम सुखा श्रद्धा पथितता स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाना